हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवान सरस्वती महाराज अब आप सुनेंगे अखंड ब्रह्मचारी यदि आप 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचारी रह सके तो आप किसी अन्य साधना के बिना ही तत्काल भगवत साक्षात्कार कर लेंगे आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं यहां अखंड शब्द पर ध्यान दीजिए वीर शक्ति एक प्रभावशाली शक्ति है ब्रह्म ही है। जिस ब्रह्मचारी ने पूरे बारह वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर का पालन किया है वह तत्वम असी महावाक्य के श्रवण करते ही निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेगा क्योंकि उसका मन नितान्त शुद्ध सबल तथा एकाग्र होगा अखंड ब्रह्मचारी जिसके वीर का एक बूंद भी स्राव बारह वर्षों तक ना हुआ हो आप प्रयास ही समाधि में प्रवेश कर जाता है प्राण तथा मन उसके सर्वथ वश में होते हैं बाल ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी का पर्यायवाची शब्द है अखंड ब्रह्मचारी में प्रबल धारणा शक्ति स्मरण शक्ति तथा विचार शक्ति होती है उससे मनन तथा निधिध्यासन के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है यदि वह एक बार भी महावाक्य श्रनता है तो उसे तत्काल आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो जाता है उसकी बुद्धि नर्मल तथा समझ सुस्पष्ट होती है अखंड ब्रह्मचारी बहुत ही दुर्लभ है किंतु कुछ अवश्य है यदि आप उचित दिशा में प्रयास करें तो आप भी अखंड ब्रह्मचारी बन सकते हैं आपको प्रतिक्रिया के प्रति बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा जिन इंद्रियों को कुछ महीनों अथवा एक दो वर्षों तक नियंत्रण में रखा है यदि आप सदा सावधान तथा सचेत न रहे तो वे विद्रोही बन जाती हैं। वे अवसर प्राप्त होते ही विद्रोह कर बैठती है और आपको बाहर घसीट लाती हैं कुछ लोग जो एक या दो वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं अंत में अधिक कामुक बन जाते हैं और अपनी वीर शक्ति का अत्यधिक अपव्यय करते हैं कुछ लोग असुधार्य दुराचारी तथा अपने जीवन पोत को भंग करने वाले भी हो जाते हैं जटा रखने तथा मस्तक और शरीर में भस्म लगाने से ही कोई अखंड ब्रह्मचारी नहीं बनता जिस ब्रह्मचारी ने अपने स्थूल शरीर तथा इंद्रियों को तो वस्म कर लिया है किंतु कामुक विचारों में रमण करता रहता है वह पक्का दम है उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए वह कभी भी संकटजनक बन सकता है हरिओम अब आप सुनेंगे विवेकहीन साचर्य से खतरा किसी भी व्यक्ति के साथ अति परिचय न कीजिए अति परिचय यादव अवज्ञा भवती बहुत मेल जोल से अवज्ञा भरती है मित्रों की संख्या ना बढ़ाएं, स्त्रियों के साथ मैत्री की अभियाचना कीजिए उनसे अत्यधिक परिचित भी ना बनिये स्त्रियों के साथ अति परिचय अंततः आपके विनाश में परि होगा इस बात को कभी ना भूलिए आपके मित्र आपके वास्तविक शत्रु हैं प्रतिजाति के व्यक्तियों से से न मिलें। माया ऐसे छिपे-छिपे कार्य करती है कि आप अपने वास्तविक पतन से अवगत ही न होंगे बिना एक क्षण की सूचना के ही काम वासना अकस्मात गंभीर रूप धारण कर लेगी आप विचार करेंगे और तत्पश्चात पश्चाताप करेंगे तब आपके चरित्र तथा यस हो जाएंगे। मृत्यु से भी बदतर है। इससे अधिक जघन कोई अपराध नहीं है इसके लिए कोई नहीं है। अतः सतर्क रहें, सावधान रहें। भगवान दत्तात्रेय ने स्त्री की एक एक प्रज्वलित अग्निकुंड तथा पुरुष की एक घृत पात्र से तुलना की है जब अवरोक्त पूर्वोक्त के संपर्क में आता है तो वह नष्ट हो जाता है अतः उसका परित्याग करें यदि आपको संयोगवश किसी धर्मशाला में रहना पड़े और आपके समय कमरे में अकेली स्त्री हो तो आप उस स्थान को तुरंत छोड़ दीजिए आपको पता नहीं कि वहां क्या घटेगा आप तप तथा ध्यान के अभ्यास से चाहे कितने भी शक्तिशाली हो पर खतरे के क्षेत्र को तत्काल छोड़ देना ही सदा उचित है अपने को प्रलोभन के जोखिम में ना डालें जब आप आध्यात्मिक पद पर प्रारंभिक अवस्था में हों तो अपने आत्म बल तथा पवित्रता की कभी परीक्षा न करें आध्यात्मिक पद के नवीन पथिक को यह दिखाने के लिए कि उसमें पाप और मलिनता का सामना करने का साहस है कभी कुशंगति में नहीं पड़ना चाहिए यह बड़ी भारी भूल है आप महान आपत्ति में पड़ जाएंगे और शीघ्र ही आपका अधा हो जाएगा छोटी सी अग्नि को रेत की ढेरी बड़ी आसानी से बुझा सकती है साधना का आरंभ अवस्था में आपको महिलाओं से बहुत दूर रहना चाहिए ब्रह्मचर्य के साचे में पूर्णतः ढल जाने तथा उसमें प्रतिष्ठित होने के पश्चात आप कुछ समय तक महिलाओं के साथ बहुत सावधानी पूर्वक हिल अपनी शक्ति की परीक्षा कर सकते हैं उस समय भी यदि आपका मन अत्यधिक शुद्ध रहता है यदि आप में कामुकता या कामुक विचार नहीं है और यदि सम तथा दम के अभ्यास के कारण मन निष्क्रिय हो गया है तो इस स्मरण रखिए कि आपने सच्चा आत्मबल प्राप्त कर लिया है और अपनी साधना में पर्याप्त प्रगति की है अब आप सुरक्षित हैं आप अपने को जितेंद्रिय योगी समझकर अपनी साधना बंद मत कर दीजिए यदि आप अपनी साधना बंद कर देते हैं तो आपका निराशाजनक अधा पतन होगा योग पथ में पर्याप्त प्रगति कर चुके उन्नत साधकों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए उन्हें स्त्रियों से मुक्त रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए उन्हें मूर्खतावश ये नहीं समझना चाहिए कि वे योग में परम प्रवीण हो गए हैं एक प्रख्यात महान संत का पतन हो गया वे स्त्रियों से मुक्त रूप से मिलते थे उन्होंने स्त्रियों को अपनी बनाया, जिन्हें वे अपने पैरों की मालिश करने देते थे, क्योंकि काम शक्ति का औदातिकरण पूर्णतया नहीं किया गया था तथा वह ओज में रूपांतरित नहीं की गई थी और क्योंकि कामुक्ता सूक्ष्म रूप से उनके मन में घात लगाए बैठी थी वे कामवासना के शिकार बन गए तथा अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे कामवासना उनमें दमित थी और जब उपयुक्त अवसर आया तब इसने पुनः विकट रूप धारण कर लिया उनमें प्रलोभन के प्रतिरोध करने की शक्ति अथवा मनोबल नहीं था एक अन्य महात्मा जब ने शिशुओ द्वारा अवतार माने जाते थे योग भ्रष्ट हो गए विभिन्न महिलाओं से मुक्त रूप से मिलते जुलते थे वे एक गंभीर भूल कर बैठे वे कामुकता के शिकार बन गए क्या ही जनक दुर्भाग्य साधक बड़ी कठिनाई से योग रूपी निश्रैली पर आरोहण करते हैं और अपनी असावधानी तथा आध्यात्मिक अहंकार के कारण अनुर्धार्य रूप से सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं हरिओम अब आप सुनेंगे मानसिक कल्पनाओं की वनाशलीला स्त्रियों की उपस्थिति अथवा उनका ध्यान संसार के विरत और आध्यात्मिक साधना में तत्पर तपस्वियों के मन में भी प्रायः अपवित्र कर देता है और इस प्रकार उनकी तपस्या के फल से उन्हें वंचित कर देता है दूसरे व्यक्तियों के मन विशेषकर आध्यात्मिक साधकों के मन में सूक्ष्म काम की उपस्थिति को जान लेना बड़ा कठिन है तथापि दृष्टि स्वर भाव गति आचरण आदि से कुछ पता लग जाता है सावधानी पूर्वक ध्यान दें कि राजा भरती हरी अपने साधना काल में क्यों कर क्रंदन करते हुए कहा था मेरे प्रभु मैंने अपनी पत्नी त्यागी अपना राज्य त्यागा मैं कंद मूल तथा फल पर निर्वाह करता हूं भूमि मेरी सैया है नीला गगन मेरा वतान है दशाएं मेरे वस्त्र है तथापि मेरी कामवासना मुझसे विदा नहीं हुई कामवासना की ऐसी शक्ति है, जिरोम अपने संघर्ष तथा काम की प्रबलता के विषय में कुमारी यूस्टोजियम को लिखते हैं जब मैं उस मरुस्थल में उस शुविस्तृत निर्जन स्थान में जो सूर्य के आतप से झुलसता था तथा एकांत को मात्र भयंकर आवास प्रदान करता था। मैंने कितनी ही बार कल्पना की कि मैं मैं रोम के आहलादक पदार्थों के पदार्थों में वहा एकाकी था मेरा अंग एक निकम्मे ढीले कुर्ते से ढका हुआ था मेरी त्वचा हबसी की त्वचा की भांति काली पड़ गई थी प्रतिदिन मैं कृदन करता तथा तड़पता था और यदि मैं इच्छा न रहते हुए भी निद्रा से अभिभूत हो जाता तो मेरा कृषि शरीर नंगी भूमि पर पड़ जाता मैं अपने भोजन तथा पेय के विषय में कुछ नहीं कहता क्योंकि मरुभूमि में रोगियों को भी शीतल जल के अतिरिक्त अन्य पेय उपलब्ध नहीं होता अस्तु मैं जिसने नरक के भय से अपने आप को इस कारावास का दंड दे रखा था तथा जो बिचुओं तथा अन्न पशुओं का साथी था प्रायः लड़कियों की टोली में होने की कल्पना करता था उपवास से मेरा मुख पीत हो चला था, तथा मेरे शरीर के अंदर मेरा मन वासनाओं से चल रहा था पहले से मृत प्रतीत होने वाले शरीर में कामाग्नि की ज्वाला धतकती रहती थी काम की ऐसी शक्ति है मन संसार का बीज है मन ही इस संसार की सृष्टि करता है मन से सर्वथा पृथक कोई संसार नहीं है सभी पदार्थों के चित्र मन में अंतर्भष्ट हैं, जब मन पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकता है तो वह इन चित्रों के साथ खिलवाड़ करता है और बड़ी तबाही करता है यदि आप निरंतर भगवान के चित्र का ध्यान करें तो पदार्थों के चित्र स्वयं नष्ट हो जाएंगे हरिओम अब आप सुनेंगे वर्जित फल भगवान द्वारा आध्यात्मिक साधक की परीक्षा भगवान साधक के आध्यात्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए उसके सम्मुख कुछ प्रलोभन रखते हैं वे प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे बल भी प्रदान करते हैं इस संसार में सर्वाधिक प्रबल प्रलोभन काम है सभी संतों को प्रलोभनों के मार्ग से होकर गुजरना पड़ा है प्रलोभन लाभकारी होते हैं उनसे लोग प्रशिक्षित तथा शक्तिशाली बनते हैं यहाँ तक कि बुद्ध की भी मानसिक शुद्धता की परीक्षा ली गई थी उन्हें प्रत्येक प्रकार की प्रलोभनों का सामना करना पड़ा था उन्हें मार्ग का सामना करना पड़ा था उस समय ही उससे पूर्व नहीं गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई सैतान ने ईसु को विभिध रूपों में प्रलोभन दिया काम बहुत ही शक्तिशाली है अनेक साधक परीक्षाओं में असफल रहते हैं व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को बहुत ही चकोटी की मानसिक शुद्धता विकसित करना होगा तभी वह परीक्षा में टिक सकता है भगवान साधकों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रखेंगे वे द्वारा प्रलोभित किए जाएंगे नाम तथा यश ग्रहस्थों को साधकों के निकट संपर्क मिलाता है। स्त्रियां उनकी पूजा करना आरंभ कर देती हैं। वे इनकी समस्याएं बन जाती हैं धीरे धीरे साधकों का घोर पतन होता है इसके अनेक उदाहरण हैं। साधकों को अपने को छिपा कर रखना चाहिए तथा अति समान व्यक्ति सा प्रतीत होना चाहिए उन्हें अपने चमत्कार नहीं प्रदर्शित करने चाहिए यद्यपि ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या में रथ थे जब वे उनका तब भंग करने के लिए इंद्र के द्वारा स्वर्ग की अपसर से मिले तो अपनी दुर्तांत इंद्रियों के कारण आत्मनियंत्रण खो बैठे यदि पत्ती वायु तथा जल पर निर्वाह करने वाले विश्वामित्र तथा परासर काम के शिकार बन गए तो उन संसारिक लोगों की नियति क्या जो आ, क्या होगी जो मसालेदार भोजन पर निर्वाह कर रहे हैं यदि वे अपनी काम वासनों को नियंत्रित कर सकते हैं तो विंध्याचल सागर में तैरने लगेगा तथा अग्नि अधोमुखी जलेगी नैसर्गिक काम प्रवृत्ति सर्वाधिक शक्तिशाली है कामेग दुर्जेय है ये मन के अंतर्भम कक्ष में अपने को छिपाया रख सकता है और जब आप असावधान होंगे उस समय ये आप पर आक्रमण कर बैठेगा ये दोगनी शक्ति से आप पर आक्रमण करेगा विश्वामित्र मेनका के शिकार बने एक अन्य महान ऋषि रंभा के शिकार बने जैमिनी एक मिथ्या महिला मासा से उत्तेजित हो उठे एक प्रभावशाली ऋषि मछली को जोड़ा खाते देख उत्तेजित हो उठे थे एक गृहस्थ साधक अपनी गुरुपत्नी को ही लेकर भागे अनेक साधक इस गुप्त आवेग से विश्वासघाती शत्रु से अवगत नहीं हैं। वे समझते हैं कि वे सर्वथा सुरक्षित तथा श्रद्ध हैं। जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो वे निराशाजनक शिकार बनते हैं सदा एकाकी रहें, ध्यान करें तथा इस आवेग को मार डाले अज्ञानी तथा कामुक व्यक्ति के लिए कामनी और कंचन भगवान से अधिक उज्जवल चमकते हैं माया शक्तिशाली है आदम एक क्षण असाधान होने के कारण पतित हो गए हवा ने एक ही कामना के कारण प्रलोभित किया वर्जित फल मानव नेत्र के सम्म तत्काल परिपक्व हो जाता है एक स्थालू स्थाणु ज्योतिर्मय देव की भांति दृष्ट गोचर होता है और आपको अपने परम सम्मान से नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है माया तथा उसके जाल में जाल से सावधान रहें स्वर्ण की श्रृंखला दो टुकड़ो में काटी जा सकती है परंतु माया का कौसे जाल नहीं काटा जा सकता है असावधानी का एक ही छड़ मोतियों की संपूर्ण मंजूसा को कामवासना तथा कामुकता की अंधकारपूर्ण अगाध गर्त में वासना जाने के लिए पर्याप्त है। सरोवर में सैवाल जो क्षण भर के लिए विस्थापित हो जाता है पलमात्र में अपनी आदि स्थिति को पुनः धारण कर लेता है इसी भांति यदि ज्ञानी पुरुष एक क्षण भी असावधान रहे तो माया उन्हें भी आवृत कर लेती है अतः आध्यात्मिक पथ में अनिंद्र सतर्कता की आवश्यकता है लोकोक्ति है कानी के ब्याह में नौ सौ जोखिम ज्ञान रूपी फल को आपके खाने से पूर्व ही बंदर रूपी माया आपके हाथ से छीन ले जाएगी यदि आप उसे निगल भी जाएं तो वे आपके गले में अटक सकता है अतः भूमा अथवा परम उच्च सक्षतकार प्राप्त होने तक आपको सतत सतर्क तथा सावधान रहना होगा धोखे से यह कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है आपको अपनी साधना बंद नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति एकांत में रहता है वह प्रलोभनों तथा खतरे से अधिक आरक्षित होता है उसे बहुत ही सतर्क तथा सावधान रहना होगा उसके मन को कुछ भी कर बैठने का लोभ आएगा क्यूँकि वहां उसके दुष्कृत को देखने वाला कोई भी नहीं होता सभी दमित कुया उसके ऊपर दोगुनी शक्ति से आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा करती रहेंगे वह ठीक उस व्यक्ति की तरह है जो एक बड़े थैले में व्याघ्र सर्प तथा रीछ के साथ डाल दिया गया है क्रोध काम तथा लोभ रूपी शत्रु आपके अनजाने ही आप पर अधिकार कर लेंगे जब आप अध्यात्म पद पर अकेले चलते हैं तब वे उन दशियों की भांति आप पर आक्रमण करेंगे जो सघन वन में एकाकी पथिक पर आक्रमण करते हैं अतः सदा ज्ञानियों की संगति में रहिए, पथ भ्रष्ट न बनिए हरिओम अगले भाग में हम सुनेंगे कामुक दृष्टि को बंद करें तब तक के लिए नमस्ते हरिओं